पुरान, श्री विष्णु पुराण 35वां अध्याय सामका विवाहा श्री मातृजी बोले हे brahman अब मैं फिर मतीमान बलभद्र जी के पराक्रम की वार्ता सुनना चाहता हूँ आप वर्णन कीजिए हे भगवान मैंने उनके यमुना करषण आदि पराक्रम तो सुन लिए अब हे महाभाग उन्होंने जो और और विक्रम दिखलाए हैं उनका वर्णन कीजिए श्री परशुराम जी बोले हे मैत्रय अनंत धर धरणीधर शेषावतार श्री बलराम जी ने जो कर्म किए थे वह सुनो एक बार जामवती नंदन वीरवर सामने स्वंबर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात हरण लिया तब महावीर कर्ण दुर्योधन भीष्म और द्रोण आदि ने क्रोध होकर उसे युद्ध में हराकर बांध लिया यह समाचार पाकर भगवान कृष्ण चंद्र आदि समस्त यादवों ने दुर्योधन आदि पर कुद्द होकर उन्हें मारने के लिए बड़ी तैयारी की। उनको रोककर श्री जी ने मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, हे hey, कौरवगण, मेरे कहने से शाम को छोड़ देंगे अतः मैं अकेला ही उनके पास जाता हूँ। श्री पराशर जी बोले तदंतर श्री बलदेव जी हस्तिनापुर के समीप पहुँचकर उसके बाहर एक उद्धार में ठहर गए उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया बलराम जी को आए जान दुर्योधन आदि राजाओं ने उन्हें गो अर्धे और पाद्य आदि निविदन किए उन सब विधिवत ग्रहण कर बलभद्र जी ने कार्यों से कहा राजा उग्रस हे द्विजोत्तम बलराम जी के इन वचनों को सुनकर भीष्म और दुर्योधन आदि राजाओं को बड़ा शोभ हुआ और यदुवंश को राज्य पद के अयोग्य समझकर बहलिक आदि सभी कौरवगण कुपित होकर मूशलधारी बलभद्र जी से कहने लगे हे बलभद्र तुम यह क्या कह रहे हो ऐसे कौन यदुवंशी हैं जो कुरु किसी वीर को यदि उग्रसेन भी कार्मों को आज्ञा दे सकते हैं, तो राजाओं के योग्य कार्मों के इस श्वेत छत्र का क्या प्रयोजन है? अतः हे बलराम, तुम जाओ अथवा रहो, हम लोग तुम्हारी या उग्रसेन की आज्ञा से अन्याय कर्मा साम को नहीं छोड़ सकते। पुरुकाल में कुकर और अंधक मंशी यादवगण हम मान्यों को प्रणाम करते थे, स्वामी को यह सेवक की ओर से आज्ञा देना कैसा? तुम लोगों के साथ समान आसन और भोजन का व्यवहार करके तुम्हें हमीने गर्विला बना दिया है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने ही प्रीति वाश नीति का विचार नहीं किया। हे बलराम, हमने जो तुम्हें यह अर्ध आदि निविदन किया है, यह प्रेमव वास्तव में हमारे कुल की तरफ से तुम्हारे कुल को अर्ध्यादी देना उचित नहीं है। श्री पराशर जी बोले ऐसा कहकर कुआरवगण यह निश्चय करके कि हम कश्नु के पुत्र साम को नहीं छोडेंगे, तुरंत हस्तिनापुर में चले गए। तदंतर हलायुद्ध श्री जी ने उनके तिरस्कार से उत्पन्न हुए क्रोध से मत होकर घूरते हुए महात्मा बलगाम जी के पाद प्रहार से पृथ्वी फट गई और वे अपने शब्द से संपूर्ण दिशाओं को गुमजाकर कंपयामान करने लगे। तथा लाल लाल नेत्र और तेढी भुकटी करके बोले अहो इन सार हिंदुरात्मा कौरवों को यह कैसा राजमाद का अभिमान है कौरवों का महिपालक बतोस्वता है सिद्ध है और हमारा सामायिक ऐस बल्कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं आज राजा उग्रसेन सुधर्मा सभा में स्वयं विराजमान होते हैं उस पर सचीपति इंद्र भी वह नहीं बैठ पाते परंतु इन कौरवों को अधिकार है जिन्होंने सैकड़ों मनुष्यों के उच्छिष्ट राजसिंहासन में इतनी तुष्टि है जिनके सेवकों की स्त्रियां भी पारिजात वृक्ष यह कैसा अश्चार्य है, वे उग्रसेन ही संपूर्ण राजाओं के महाराज बन कर रहे, आज मैं अकेला ही पृथ्वी को कौरवहीन करके उनकी द्वारकापुरी को जाऊंगा। आज कर्ण दुर्योधन द्रोण भीष्म बाहलिक दुशासन आदि भूरी भूरी भृशवा सोमदत्त शल भीम अर्जुन युधिष्ठिर नकुल और सहदेव तथा अन्य नए समस्त कौरवों को उनके हाथी घोड़े और रथ के सहित मार करता था नववधू के साथ वीरवर साम को लेकर ही मैं द्वारकापुरी में जाकर उग्रसेन आदि अपने बंधु बांधव अथवा समस्त कार्यों के सहित उनके निवासधान इस हस्तिनापुर नगर को ही अभी गंगाजी में फेंके देता हो। श्री पराशर जी बोले ऐसा कहकर मद से अरुण नैनमुसलायुध श्री बलभद्र जी ने हलकी नोक को हस्तिनापुर के खाई और दुर्ग से युक्त प्रकार के मूल में लगाकर खींचा। उस समय संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमग और कहने लगे हे राम हे राम हे महाबाहो शमा करो शमा करो हे युद्ध अपना कोप शांत करके प्रसन्न होइए हे बलराम हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे इसी से आपना अपराध किया क्रपया शमा कीजिए श्री पराशर जी बोले हे मुनीश्वरेश्वर तदनंतर कौरवों ने तुरंत ही अपने नगर से बाहर आकर पत्नी सहित सांब को श्री बलरा� तब प्रणाम पूर्वक प्रिय वाक्य बोलते हुए भीष्म द्रोण कृप आदि से विरबर बलराम जी ने कहा अच्छा मैंने शमा किया हे द्विज इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुकासा हुआ दिखाई देता है यह श्री बलराम जी के बल और शूरवीरता का परिचय देने वाला उनका प्रभाव ही है तदंतर कौरवों ने बलराम के साहित्य सामका तथा महा से दहेज और वधू के सहित उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पांच में अंश में 35वां अध्याय संपूर्ण हुआ जय श्री हरि श्री विष्णु पुराण 36वां अध्याय वृद्ध वध श्री पराशर जी बोले हे मैत्रेय बलशाली बलराम जी का ऐसा ही प्राकर्म था अब उन्होंने द्विद नामक एक महावीरशाली वानर श्रेष्ठ देव विरोधी देवत्यराज नरकासुर का मित्र था भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र की प्रेरणा से नरकासुर का वध किया था इसीलिए वीर वानर दुद्द ने देवताओं से वैर ठाना उसने निश्चय किया कि मैं मृत्युलोक का क्षय कर दूंगा और इस प्रकार यज्ञ यग्य यज्ञादि का उच्छेद तब से वह अज्ञान मोहित होकर यज्ञों को विध्वंस करने लगा और साधु मर्यादों को मिटाने तथा देहधारी जीवों को नष्ट करने लगा वह वन देशपुर और भिन्न-भिन्न भिन ग्रामों को जला देता तथा कभी पर्वत गिराकर ग्राम आदि को चूर्ण कर डालता कभी चट्टानों को, कभी पहाड़ों की चट्टानों को उखाड़कर समुद्र के जल में छोड़ देता और फिर कभी समुद्र में घुसकर उसे शुभित कर देता। हेडवेज उसे शुभित हुआ समुद्र ऊंची-ऊंची तरंगों से उठकर अति वेग से युक्त होकर अपनी तीरवर्ती ग्राम और पुर आदि को दुबो देता था। वह काम्रूपी वानर महान रूप धारण कर लोकने लगता था और उसने लुंधन के संघर्ष से संपूर्ण धान्यों खेतों को कुचल डालता था। हेद्वेज उस दुरात्मा ने इस संपूर्ण जगत को स्वाध्याय और वस्तकार से शून्य कर दिया था, जिससे यह अत्यंत दुखमय हो गया। एक दिन श्री बलभद्रजी रैवता ध्यान में कीड साथ ही महाभागा रेवती तथा अन्य सुंदरा रमणियां भी थीं उस समय यदुश्रेष्ठ श्री बलराम जी पंद्रंचल पर्वत पर कुबेर के समान रैवत पर स्वयं रमन कर रहे थे इसी समय वहाँ द्विद वानर आया और श्री हलधर के हल और मुसल लेकर उनके सामने ही उनकी नकल करने लगा वह दुरात्मा वानर उन स्त्रियों की ओर देख देख और उसने मदिरा से भरे हुए घड़े फोड़कर फेंक दिए तब श्री हरधर ने क्रोध होकर उसे धमकाया तथापि वह उनकी अवग्या करके किलकारी मारने लगा तदनंतर श्री बलराम जी ने मुस्कुराकर क्रोध से अपना मूसल उठा लिया तथा उस वानर ने भी एक भारी चट्टान ले ली और उसे बलराम के ऊपर फेंका किंतु यदुवीर बलभद्र ने मूसल से उसके हजारों सैकड़ों टुकड़े कर डाले जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ी तब उस वानर ने बलराम जी के मूसल का वार बचाकर रोष पूर्वक अत्यंत वेग से उनकी छाती में घुसा मारा तत्पश्चात बलभद्र ने भी क्रुद्ध होकर विद्ध के सिर में घुसा मारा जिससे वह रुद्र वमन उसके गिरते समय उसके शरीर का आघात पाकर इंद्र इंद्रवज्र से विदीर्ण होने के समान उस पर्वत के शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए उस समय देवता लोग बलराम जी के ऊपर फूल बरसाने लगे और वहां आकर आपने यह बड़ा अच्छा किया ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे हे वीर दैत्य पक्ष के उपकारक इस दुष्ट वानर यह बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज यह आपके हाथों मारा गया ऐसा कहकर गुहकों के सहित देवगण अत्यंत हर्षपूर्वक स्वर्ग लोक को चले आए श्री पराशर जी बोले शेष अवतार धरणीधर धीमान बलभद्र जी के ऐसे ही अनिकोगर्म हैं जिनका कोई परिमाण अर्थात तुलना नहीं बताया जा सकता इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पांचवें अंश में 36वां अध्याय संपूर्ण हुआ जयेशवी हरि